सिंधी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वाशी चंदी रामानी आपको अभी कुछ करके दिखाऊंगा आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो खल नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट

सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग उनसे बातें करते हैं तो खुशी होती है और 60 साल एक लंबा जीवन का अनुभव उनके पास होता है और उस अनुभव को जब हम लोग सुनते हैं उनकी बातों को सुनते हैं उनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी को मोटिवेशन मिलता है तो वही आज के इस सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ

महाराष्ट्र से विशेष प्रकाश तलाटे सर आए हुए हैं सेवेंटी रनिंग में हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह रहे हैं तो आइए उनका इस खुशनुमा जीवन का राज क्या है वो भी जानेंगे और साथ ही साथ उनके जीवन के कुछ चुनिंदा अनुभव आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी रहेगी तो आप सभी की तरफ से प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत

आपके सभी का दिल से है, आनंद है, मिलने की <laughs> जी जी प्रकाश जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और मैं सोच रहा था कि रेडियो के माध्यम से आप अपनी जीवन कहानी लोगों तक पहुँचाए

तो मैं चाहूँगा कि अभी आप 75 रनिंग में हेल्दी वेल्दी हैं तो सबसे पहले तो ये जिज्ञासा बनी रहती है कि आज 60 प्लस में भी लोग बीमार हो जाते हैं या पूरा काम नहीं कर पाते हैं तो आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं आपने आप को कैसे फिट रखते हैं इसका रहस्य क्या है वो बताइए बहुत अच्छा

अप डाउन्स तो आते ही रहते हैं। <laughs> अभी आते हैं हम ऐसा समझते है, आते हैं हमारे <laughs> साथ जो कुछ कर्मों का व्यवहार है सेटल <laughs> तो होता है तब तक रहते हैं <laughs> और बाद में निकल जाते है <laughs> <laughs> परमानेंट रहने के लिए तो नहीं आते <laughs> तो उतना हमको थोड़ा आ, क्या कहेंगे फाइटिंग स्पिरिड कहो या मन का धैर्य समझो मनोबल <laughs> तो तो समझो हाँ इसका यूज करना है अभी देखो

मैं जब 60 इयर्स का हुआ जब इंसिडेंटली मैं माउंट आबू आया था सो माउंट आबू में शाम तीन को तीन बजे तक सूरज नहीं देखने को मिल रहा था अच्छा अच्छा, अच्छा। तो मेरा वो रूम <laughs> और इतनी ठंडी जब रूम से बाहर निकला <laughs> तो चलते चलते मेरे को मेरे लेफ्ट लेग में जॉइंट में थोड़ा सा कुछ अलग लगा फिर दर्द थोड़ा महसूस हुआ

जरा सब दौड़ा में फिर नॉर्मल हो गया हम्म हम्म सो ऐसा करके मैंने मैनेज किया हम्म। जब ये मुंबई में गया डॉक्टर को मिला डॉक्टर ने एक्सरे निकाला उन्होंने कहा आपको तो आर्थराइटिस हुआ है हम्म हम्म। और अभी ये तो कार्टिलेज रहता है आ, बोन के बीच का उसका अन फ्रिक्शर होता है और उनका जो सेल्स रहता है वो फिर बनता नहीं है तो इसीलिए ये तो आपको जिंदाभे वर्ग का प्रॉब्लम रहना है सो लेकिन मेरे केस में

ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, नहीं। वही डॉक्टर ने कुछ बरस के बाद में मुझे कहा कि मैं आपको लिख के देता हूँ जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह का ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा समझा सो इसके लिए मैंने क्या किया होगा देखो मेरा जो अनुभव है जी। सो अनुभव के मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि आपने जो शरीर है ना वो तो अपनी बातें समझता है अपने साथ बात भी करता हूँ मैं क्या करना शुरू किया है मेरा शरीर का जो पार्ट था वो

जॉइंट उसके साथ बातें करने लगा हुँ, हुँ, हुँ, मैंने उसको कहा देखो मेरे बचपन से अब तक तुमने मेरे को कितना सपोर्ट दिया है मेरा ये सेवनटी किलो वजन लेके आप कितना घूमते फिरते हो सो so, आप बहुत अच्छे हो आप बहुत प्यारे हो मैं तुम पर बहुत प्यार करता हूँ ऐसा मैं मेरे शरीर को बहुत अप्रीशियट करता था प्रेज करता था फिर मैंने उसको कहा

भले मेडिकल साइंस कुछ भी कहे लेकिन आप हिस्ट्री करने वाले हैं, आप जो नी ज्वाइंट के बीच में जो कार्टिलेज कहते हैं जिसका वो कहते अन यन आउट हो गया है और उसका सेल नहीं बनने वाला है लेकिन आप बनाने वाले है भले मेडिकल साइंस कुछ भी कहे आप बनाने वाले हैं, ऐसा मैं उनके साथ बातें करता था दूसरा

वो जो ज्वाइंट्स रहते हैं ना तो उसके बीच में कभी ऑयल का जरूरत रहता है क्योंकि नहीं तो फ्रिक्शन होता है घर्षण होता है सो ऑयल का ऑयल प्रोड्यूस करने वाली ग्लांस रहती है सो मैंने ग्लान से बात किया नहीं, देखो नहीं, आप सफिशियंट ऑयल बनाने वाले हो और इधर छोड़ने वाले हो रेगुलरली उनको सप्लाई करते रहने वाले हो, सो ग्लान के साथ बातें किया मेरे यू के साथ बातें किया एक तरीका ये होगा दूसरा मैंने उसको एक्सटर्नली

मसाज वगैरह किया hmm. तीसरी बात मैं धूप में, में बैठता था और सिस्टम है जहाँ फिलोस ऐसा है कि दुनिया में जो एनर्जी है वो वही का वही एनर्जी है hmm. लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ता है hmm. तो पर हेड एनर्जी कम होती जाती है hmm. Hmm. सो ये एनर्जी कम होती है तो आपको सफिशियंट एनर्जी मिलती नहीं hmm. सो इसके लिए ग्राउंड लेवल पे सफिशियंट एनर्जी नहीं है लेकिन रूप पे मतलब जिधर यूनिवर्स का

एंड होता है ऐसा रूपटॉप पे बहुत एनर्जी पड़ी है वो हमें लेनी है और अपने शरीर पे देनी है सो so, ऐसा प्रिंसिपल एक्चुअली इसके पीछे उनको मालूम नहीं कि यूनिवर्स के बाद में क्या है सो एक्चुअली यूनिवर्स के बाद में जो दूसरी यूनिवर्स है जहाँ से एक्चुअली हम आए नहीं, नहीं। हम आए मतलब कौन ये आपको मेरे को बताना पड़ेगा जी जी जी तो हम आए वहाँ से यहाँ आने के बाद

हमारे मात पिता ने हमारा शरीर बनाया था हमने उस शरीर में प्रवेश किया और शरीर क्या है एक यंत्र है वो यंत्र हम अंदर रह के यंत्र के साथ रह के माँ के गर्भ से प्रैक्टिस चालू किया सो ऐसा एक है यंत्र जिसको हम कहते है शरीर और दूसरा है वो चलाने वाला सो चलाने वाला तो ऊपर से आया तो ये दुनिया का तो है ही नहीं

तो वो जो चलाने वाला है वही तो अभी शरीर से बात कर रहा है जैसा उसने माँ के गर्भ में भी किया होगा तो मैंने शुरू क्या किया वो तो जिधर से मैं आया था वहाँ से एनर्जी लेने का मेडिटेशन के द्वारा योग के द्वारा और मेरे शरीर को दे देने नी ज्वाइंट के साथ भी बात किया ग्रांड के साथ बात किया ऑयल मसाज किया फिर ऊपर से एनर्जी लेना शुरू किया और एनर्जी से धीरे धीरे

इतना नॉर्मल हो गया कि जो डॉक्टर जिसने मेरे को कहा था ये आर्थराइटिस है संधिवाद है इसका कोई सोल्यूशन नहीं आपको ऐसा ही इसके साथ जीना पड़ेगा उसमें खाली आप थोड़ा इजी कर सकते है जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह करके नहीं तो ऐसा जिसने मेरे को बताया था फाइनली उसको ही कहना पड़ा कि आर्थराइटिस का कोई नामो निशान नहीं है हाँ? सो ऐसा ही आर्थराइटिस का है

फिर दूसरा एक बार मेरे को अकेली सिल्स हो गया था अकेली सिल्स मतलब अपना जो हिल को क्या कहते हैं हिंदी में एक रहता तो है ना वो दर्द करता था अच्छा आ? अच्छा अच्छा। चलते टाइम उधर भी मैंने फिर बातें करना शुरू बाते शुर किया। बातें करना शुरू किया उसको कॉन्फिडेंस में लिया उसको प्यार किया तो मैं तो कहूंगा आपके शरीर के साथ जरूर प्यार करू जिंदगी में हमारे बचपन से हमारे दो पैर

अब ये सत्तर किलो जो भी किलो होगा वो लेके तो, तो ते चल, ते चल रही है, है हाँ, इतना वजन लेके घूमना फिरना कोई इजी, इजी, इजी, इजी काम नहीं है हाँ, सो हम, हम उनको ग्रांटेड पकड़ते हैं। हाँ, हम उसको कोई महत्व देते नहीं लेकिन अपना शरीर का हरेक अवयव कैसा बनाया है निसर्ग की बहुत बहुत कृपा है परमात्मा की भी कृपा है इसीलिए हमें इतने सुंदर शरीर मिले सो उनको हमको एप्रिशिएट करना चाहिए कंडेम

सही ए, आ, लास्ट बात लास्ट कभी भी बीमारी का सबको आने जाने वाले को मेरा ये बीमारी बीमारी <laughs> के एटमॉस्फेयर में नहीं रहना है <laughs> मेरी मदर अभी उसकी उम्र है नाइन्टी <laughs> टू कभी भी उसको आप मिलो यही बोलेगी मैंने एक पैसे का भी कभी मेडिसिन नहीं, नहीं लिया और ये इतनी वो पॉजिटिव है

कि मेरे को मेडिसिन लगता ही नहीं hmm. आ, मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही नहीं लगता है मेरे को पसंद भी नहीं है हा? और अभी भी 92 टू उम्र में वो कुछ भी काम करती है wow. <laughs> चलती फिरती है फिर क्या औरत की हालत होती है सही बात हा? है पांच डिलीवरी हो गया hmm. उसके टाइम

प्रकाश जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिससे पता चलता है कि आप कैसे अपने आप को हेल्दी वेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैंप्पी रख सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को डील करते हैं आपका शरीर बीमार है तो शरीर के साथ आपका डीलिंग कैसा है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कितना प्यार से उसको समझाते हो या

को सुधारने के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हो तो ये आपके ऊपर है क्योंकि आपका अपना शरीर है और उन्होंने शरीर ने जितना आपको सहयोग दिया है उतना ही प्यार से अगर आप उसके साथ डीलिंग करते हो बातें करते हो प्यार देते हो तो चीज़ें बहुत यूनिक और मेराकल होता है जो आपने अभी प्रकाश जी की बातों से सुना तो आइए आगे बढ़ते हैं काफ़ी अच्छी बातें और भी करेंगे हम लोग लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्करा रहो

जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे ओ मुस्कुरा कभी तो लगता है जैसे होटो की कर्ज रखा है ओ तुझसे नारा

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और 75 रनिंग में हेल्दी वेल्दी और हैप्पी पर्सन प्रकाश जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और आशा करता हूं आप सभी को भी थोड़ा सा सोच चल रहा होगा कि यार 75 में कैसे आदमी इतना अच्छा बोल सकता है या इतना अच्छा रह सकता है तो ये मेरा है या फिर हकीकत है यह आप सोच रहेंगे तो मेरा नहीं है ये हकीकत है और हम बातें कर रहे हैं उनसे प्रकाश जी से फिर से एक बार आप सभी को जोड़ना चाहूँगा मैं तो प्रकाश जी एक और बात पूछ

Hmm जैसे हमारी बचपन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है

वहा क्या रहता है हम थोड़े थोड़े से थोड़े से थे हमारे तो एरिया है तो उधर के जो फील्ड भी रहते खेती भी रहती है ना छोटे छोटे टुकड़े रहते है सो so, उधर का किसान बहुत गरीब रहते है बहुत ही गरीब किसान

है गरीब कि मैं आपके सामने पिक्चर खड़ा, खड़ा कर सकता हूं, जो रहता ना उसके शरीर के ऊपर प्रैक्टिकली वो हाँ नेकेड तो भी चलेगा केवल कमर के पास न, उसका जो लाइन क्लाथ कहो जो भी लंगोटी कहो न, तो, <laughs> सो, और उसके ऊपर उनका एक आ, आ,

काटने का ग्रास काटने का है न, है अच्छा, रहता है है, ना, कोई हम कहते हैं उसको, अच्छा अच्छा वो एक हाथ में काटी रहता है अच्छा, इतना पूरा शरीर मतलब बोनी शरीर उसके ऊपर कुछ है नहीं आहा, आहा, ऐसे गरीब रहते है उसमें से रेस कहेंगे तो उसके कंधे पे एक ब्लैंकेट रहता है वही ब्लैंकेट उसको बारिश के दिनों में प्रोटेक्ट करते है बारिश से

वही ब्लैंकेट उसको घर में जाएगा तो सोने के लिए काम में है। जी। so, उसमें से हम थोड़े से बेटर थे mm -hmm. तो हमारे घर में बाड़ी के सारे प्रबंध थे सो so, गाय थी भैंस थी बैल कहते सब होता था हमारा थोड़ा सा

मेरा ना का शौक भी था।, भी था। हुँ, हुँ, हुँ. So, ये जो गाय उनको नदी पे लेके जाना, उनको पानी उनको पानी पिलाना, घास खिलाना हुँ, उनके हुँ. करना, ये सब बचपन से मैं काम करते आया हूँ तो so, मेरे को उसमें कुछ लेकिन अभी पीछे मुड़ के देखो तो बहुत अच्छा लगता है सो so, कभी कभी क्या हुआ एक बारी मेरा अंकल मैं

और ये सब को लेके रात के, hmm. के वक्त hmm -hmm. हम लोग उनको चराने के लिए hmm -hmm. चराना कहते अभी पता नहीं है हिंदी में के लिए क्या तो उनको खा, खाने के लिए खिलाने के लिए गए गए सो अभी वो खाते हैं हमारे <laughs> पास वो कुछ काम धंधा नहीं है जी सो तो एक बहुत बड़ा स्टोनर

हाँ, काला कलर का अच्छा पत्थर पत्थर पत्थर बहुत बड़ा पत्थर काला कलर का काला पत्थर हाँ, सो मैं उसके ऊपर और आजू बाजू में सब वो जो ग्रास रहते है, रहते है ग्रास रहते हैं अच्छा वो सब था वो एनिमल्स वो वो वो आणि, जानवर और खाते थे और मैं उधर उसके ऊपर लेट गया

Hmm. लेट गया नेचुरली मेरी नजर ऊपर आसमान में गई आकाश की तरफ आकाश की तरफ तरफिमा <laughs> <आस्वान ले> <laughs> का दिन था ah. आ, सो बहुत ही सुंदर वातावरण था चंद्रमा दिखता था बहुत सारे तारे इधर उधर दिखते थे hmm. और आ, वो जो प्रकाश था चांदी रात का उसमें hmm. कितना शीतलता थी hmm. और कितना सुंदर

मतलब हमारे स्पिरिट कहो ऊंचे और मैं ऐसा लेटा था तो दिमाग में में में ख्याल आ गया शायद हमारा भी कोई होगा होगा क्या हम के चमकते होंगे जी बीच बीच कभी पिता ऐसे मतलब चंद्रमा शायद हमारा पिता होगा तो हम सारे ऐसे पड़े होंगे ऐसे टाइप का

फीलिंग मुझे आ गया आ, बहुत अच्छा लगा और फिर उधर मैं लेटा थोड़ा बाद में जब हमारा पूरा हो गया घर निकल गया आ, आ, और अभी बहुत वर्षों के बाद है? मैं ऐसी संस्था के कांटेक्ट में आ गया कि मुझे ऐसा संस्था के द्वारा ज्ञान मिला बहुत वंडरफुल ज्ञान मिला

Hmm. तो मुझे क्या ध्यान मिला जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बताया जी जी हम मैं जब आया मेरे माता पिता ने शरीर बनाया था वो शरीर के अंदर गया hmm. और ऐसे हम जब, जब जन्म लिया hmm. ऐसी जो बातें की थी hmm. तो ऐसा मैं आया था hmm. और मेरा शरीर बनाया गया था मुझे दिया गया था hmm. Hmm. तो देखो ये भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट है हा. देखो ये जो शरीर बनाया माता पिता ने जी

लेकिन आप किसी को भी पूछेंगे और और दिया गया आपको हा? हाँ। अभी किसी को भी पूछेंगे तो पूरा जिंदगी में वो आपने को क्या समझता है मैं मैं मैं ऐसा कह के छाती पे हाथ मार के वो कहता है और खुद को समझता है शरीर <laughs> अभी मेरे को बताओ अगर आपको कोई चीज दी गई वो चीज आप कैसे बनोगे हाँ। बनोगे क्या नहीं हा? अभी देखो फिलहाल मेरे पास एक सेलफोन है

समझो मैंने आपको ये मेरा सेलफोन दे दिया आ, तो आप बनोगे <laughs> नहीं बनोगे ना आप क्या कहोगे से से मेरा सेल फोन कहोगे मई सेलफोन तो नहीं कहोगे लेकिन हमने क्या किया है मै सेल फोन में बन दिया है <laughs> तो मैं शरीर मैं शरीर अरे शरीर तो माता पिता ने बनाया आ, और चलाने वाला तो कौन आरीर क्या है शरीर जो माता पिता ने बनाया वो क्या है

शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है मशीन है, है जिसके अंदर बहुत छोटी मोटी मशीन है जैसे आखे है नमेरा तो का है, है ना? कान है सुनने का मशीन मुख है बात करने का मशीन हा? हार्ट है दिल है धक धक् करने वाला पंपिंग मशीन किडनी है वाटर फिल्टर है, तो सारा शरीर मशीन है

अभी दुनिया में अपने ऐसा कभी एक, कोई मशीन देखा है तो आप चलता है <laughs> नहीं तो मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन मशीन चलाने के लिए एनर्जी एनर्जी चाहिए, चाहिए। जो एनर्जी मशीन चलाती है ना वो एनर्जी को आत्मा कहते है समझ में समझ गए और ये जो आत्मा है उस उसका पिता परमात्मा है

और शरीर का पिता अपने मात मात पीता है।, पीता है तो शरीर का पिता ने हमको हमारा शरीर बनाया और हमारे पिता ने हमको इसमें भेज लिया और जैसे हम उसके अंदर प्रवेश किया वैसा तो हमारे माँ को पता चला कि अंदर हलचल चालू हो गई <laughs> नहीं तो उसको पता नहीं था। पता नहीं था, नहीं था। आ, उसको जैसा समझो आपको अल्सर हो गया या आ, क्या कहते हैं

वो वो ग्रोथ होता है अंदर धीरे धीरे बढ़ जाता है, है। लेकिन आ, उसके उसमें जान तो नहीं आती जान तो नहीं आती लेकिन ये जो माता पिता ने शरीर बनाया इसमें जान जो जान आ गई उसका वजह तो मैं हूँ हाँ। हाँ। हाँ। और वो हाँ, वो जो जान आ गई वो जान आ गई क्योंकि मैं एनर्जी हूँ मैं शक्ति हूँ और मैं शक्ति कैसी हूँ चैतन्य शक्ति हूँ दुनिया में कितनी शक्ति है बिजली है वो शक्ति है

हवा है शक्ति है, है पानी है शक्ति है, है? क्या क्या करती है हाइड्रोलिक एनर्जी बनती है हवा से तूफान आते हैं कितनी एनर्जी है सो so, ये सब एनर्जी है सो so, लेकिन वो जो एनर्जी है वो खुद के लिए सोचती भी नहीं है और उसको कुछ ना सोचती है ना कोई डिसीजन लेती है हुँ. लेकिन मैं जो शक्ति हूँ मैं सोचता हूँ

मैं डिसीजन लेता हूँ कि कार्य में लाना है नहीं, नहीं लाना, लाना है, है वो सब कुछ डिसीजन है, है so, सोचने वाला मेरा मन है डिसीजन देने वाला मेरा मन है हा? ऐसे मन बुद्धि सहित मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति के शरीर को चलाता

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रकाश जी मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्रों को ये जो आपका अनुभव है ये आपका एक्सपीरियंस जो ब्रह्म कुमारी से जुड़कर आपने पाया है

बहुत ही यूनिक आपने पाया है और जैसे कि आपने एक बचपन की बातें हमें सुनाई बचपन में जिस तरह से आप सितारों को देखकर फील करते थे कि यहाँ पर हमारा परिवार हो पिता हो और हम उसके बच्चे बनकर बैठे तो वो सुंदर अनुभव जो है आपको यहाँ आने के बाद मुझे लगता है जैसे ही ये ज्ञान आपको मिला तो वो फिर से आपका बचपन ज़िंदा हो गया आपका ऐसा फील किया आपने और जो कुछ बातें आपने एनर्जी के बारे में बताया आत्मा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे शरीर और एक चेत

चेतना की बातें आपने बताई और आशा करता हूँ शरीर और चेतना को अगर समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है हमारे जीवन

पद्धति हम बदल सकते हैं या हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है और हम बिना इस नॉलेज के अगर लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है हम कर नहीं पाते तो जैसे ही नॉलेज आ जाता है तो हमारा लाइफस्टाइल अपने आप बदल जाता है ये बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा वाला आपने शेयर किया थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभी एक और ख़ूबसूरत संगीत आपको सुनाते हैं उसके बाद फिर वापस जुड़ेंगे प्रकाश जी को आप सुना है री नन सुनते रहो मुस्कते रहो

आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे, ओ मेरे मित्रवा मेरे

नजरिया बरसे की कप मेरे आंगन बतरिया छोड़ के आजा जा छोड़ के आजा दुनिया की हर आ जा तुझको पुकार

कार मैं हूँ शालिनी कपूर सिंगापुर से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 थ्री सुनते रहो मुस्कराते रहो

नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही प्यारा सा जो एक्सपीरियंस है

प्रकाश जी का आप सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस आप सुन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका मंथन या विचार ज़रूर चल रहा होगा और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसी दिशा में और काम कीजिए मंथन कीजिए विचार कीजिए कि आप कौन हैं तो ये होमवर्क है आज के लिए आप सबके लिए एक बार सोच के देखिए और चलिए फिर से मैं प्रकाश जी से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा और प्रकाश जी मैं चाहूँगा कि लाइवलीवुड के लिए आपने क्या किया था जैसे मेरी और आपकी बातचीत हुई

तो आपने कहा कि एक आ, इंडिया में जो कंपनी थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपका जुड़ा हुआ उसमें आपने काफी काम किया फिर इसी चीजों को लेकर आप एब्रॉड भी गए तो थोड़ा सा वो लाइवलीवुड के लिए आपने जो किया अपना जीवन यापन करने के लिए उसके बारे में बातें बताइए देखो मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था

जब एक पढ़ाई के लिए <laughs> मैट्रिकुलेट हमने मुश्किल से किया <laughs> उसके बाद में तो हमें कोई कॉलेज में भेजने के लिए भी हम परिस्थिति नहीं थी हमारी पिता की जिंदगी आपको डिटेल में लेकिन लेटेस्ट फर का डेट है <laughs> लेकिन उसमें मैंने इतना है जो मेरे को सबके साथ शेयर करने की इच्छा है वो पॉइंट ऐसा है की

जो भी कुछ जिंदगी में मेरे को तकलीफें आई आ गई वो टाइम पे मैंने हर तकलीफ ली जैसे एक चैलेंज मुख पे कभी भी हंसी रहता था मैं कभी निराश नहीं हुआ हुँ, हुँ, हुँ. ये ये मे, मैं मेरे लिए खुद बहुत अप्रीशियट करता हूँ कि मैं डर जाने वाला नहीं था कि मेरा कैसा होगा क्या होगा मुझे इतना पता था कि मेरा फैमिली बहुत गरीब है और मुझे कैसा भी करके

ये जीवन का स्ट्रगल करके हाँ, हाँ, हाँ, खड़ा रहना है और हम्म हाँ, ये जो मेरे सारे ख्याल थे उसका उसका इतना ड्राइविंग फोर्स हुआ हाँ, उसकी मुझे इतनी मदद हो होगी हाँ, कि मेरे जिंदगी के एंड तक मैं ऐसी पोजिशन पर पहुँचा हाँ, कि आ, मैंने एजुकेशन भी अच्छा लिया और एक टेक्सटाइल मिल का मैं जनरल मैनेजर रहा हूँ की जहाँ

मेरा मालिक मुझे छोड़ने को भी तैयार नहीं ये बताना चाहता हूँ हम हमने एजुकेशन लिया hmm. मैं साइंस का डबल ग्रेजुएट हूँ बी एस सी ऑनर्स बी एस सी टेक hmm. और टेक्सटाइल मैंने <laughs> बम्बई में यूनिवर्सिटी में की थी hmm. तो

तो हमारा पूरा करियर एक टेक्सटाइल मिलो में गया वस्त, वस्त्र उद्योग में गया, लेकिन ऐसा यूनियन लीडर था कि वो खुद होके किसी के पास निगोशिएट करने को जाएगा नहीं बातचीत करेगा नहीं मालिक लोग उसके पीछे लगे नहीं। नहीं। नहीं। तो वो मुश्किल से टाइम देगा और फिर भी

कॉम्प्रोमाइज करे सोल्यूशन निकाले ऐसा उसका अप्रोच नहीं था वो तो हमें ये चाहिए मतलब चाहिए आप कैसा भी करो दे दो नहीं। नहीं। सो इसका नतीजा फाइनली ऐसा हुआ कि टेक्सटाइल मिले बंद हो गए और मेरा अच्छा खासा जो जॉब था वो छूट गया, वो गया। और अभी उम्र वो टाइम हार्डली थर्टी थर्टी फाइव थी सो ये जवान उमर में मैं करूंगी क्या

कि मेरा सारी जिंदगी तो गया टेक्सटाइल में वस्त्र उद्योग में सो मेरे को कोई टेक्सटाइल मिल में ही नौकरी करनी पड़ेगी सो फाइनली so, मैंने अपने देश का ये परिस्थिति देख के दूसरे देशों में ट्राई करना शुरू किया सो so, अफ्रीका में वेस्ट अफ्रीका में नाइजेरिया नाम का एक देश है ये देश में हमने एक एजेंट के थ्रू कॉन्टेक्ट किया

मतलब तो वो एजेंट वो हम, हमको ढूंढते आया था कि उसका उनको उधर जरूरत है करके सो so, वो जॉब मैंने एक्सेप्ट किया नेचुरली हम लोग नए रहते हैं हमें उधर का कुछ पता नहीं रहता है कि कितना हमें आ, मिलना चाहिए सो so, जो भी मिलना चाहिए उससे हमको कम में उसने प, आ, ये किया आ, क्योंकि उसको उधर से भी कमीशन मिला हमारे से भी ऐसा हो गया सो so, ऐसा एजेंट ने तो डबल साइड से सा कमाया एनी anyway,

आ, फिर भी हमको परदेश जाने को मिला हुँ, हुँ. और परदेश जाने के बाद नेचरली हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सुधर गई इंप्रूव हो गई मेरे मेरे बच्चों का एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया हुँ, हुँ. और इसीलिए जबी हम उधर गए उधर टेक्सटाइल मिलों में बहुत अच्छे दिन थे हुँ, हुँ.

बिजनेस so बहुत अच्छा चल रहा था mm -hmm. मैं एक टेक्सटाइल मिल का जनरल मैनेजर था सो mm -hmm. so, मेरा जो मालिक था mm -hmm. वो और उसकी वाइफ mm -hmm. दो ही तो थे हु? और इतना सारा इंडस्ट्री उसका था mm -hmm. टेक्सटाइल भी उसका था पैकेजिंग इंडस्ट्री भी उसकी थी आ, एक बिस्किट की कंपनी भी उसकी थी mm -hmm. तो ऐसा उस कमाई अच्छी थी सो mm -hmm. so, वो और उसकी वाइफ

दुनिया में कहा भी जाते थे घूमते थे फिरते थे मौज करते थे और जब आते थे तभी उनको पैसा सप्लाई करना ये आपका काम था ये, ये मेरा काम हो गया सो <laughs> <थे, था। laughs> so, मैंने सोचा कि एक एक की टेक्सटाइल मिल चलाना एक, एक फैक्ट्री चलाना जहाँ चार सौ लोग काम करते है जहाँ पंद्रह बीस ऑफिसर्स लोग काम करते है जिसमे पांच सात एक्सपायरी रेड होते है

तो ऐसे कंपनी में हाँ। आपको चलाने के लिए कितने प्रॉब्लम आते हैं डे टू डे हाँ? वो सब प्रॉब्लम हमने हमारे सर पे लेना है हाँ? मेहनत करनी है कंपनी को प्रॉफिट में लाना है और ये बंदा आएगा उसको पैसा देते रहना है हाँ। सो मतलब वो तो एंजॉय कर रहा है जिंदगी में क्या कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हाँ। हाँ। मैं तो मेहनत ही कर रहा हूँ मेहनत ही कर पसंद निकाल रहा फाइनली मेरे दिमाग में ख्याल आया

क्या भी मेरे बच्चों का तो इंजेक्शन पूरा हो गया नियरली दो तो जॉब भी कर ए, एक डेंटिस्ट थे थी उसने डेंटल क्लिनिक खोला था सो उसका अच्छा चल रहा था फिर एक सीए हुआ था भारत में ऑल ओवर इंडिया फोर्थ रैंक रैंकिंग में आया था वो इतना सीए में बहुत अच्छा यश उसने पाया था सो उसको भी हिन्दुस्तान लिवर ये कंपनी में बहुत अच्छी पोजिशन मिली थी सो दो बच्चे दो

अच्छा सेटल हो गया तीसरे का एजुकेशन जस्ट पूरा हो रहा था सो so, मतलब मेरे सर के ऊपर का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया था अच्छा सो <laughs> so, मैंने सोचा अभी मेरे को क्या चाहिए वाई नॉट आई शुड गो फॉर माय ओन लाइफ लाइफ माय ओन इंटरेस्ट सो मुझे किसमें अच्छा लगता है जैसा देखो मेरा मालिक

Uh, दुनिया में का जहाँ तहा जाके घूम के फिर के आता है uh, वो घूमना फिरना मौज करना उसको पसंद है सो so, मुझे क्या पसंद है so, मैंने सोचा कि मैं जो ये ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के द्वारा पाया है uh, जिसके द्वारा ये जो इंडस्ट्री ये जो फैक्ट्री मेरे को मालिक ने जब लिया तभी लॉस मेकिंग फैक्ट्री थी uh, सिख यूनिट था तो ऐसा सिख यूनिट को

मैंने छह महीने के अंदर ये हाँ, सिक यूनिट के एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सिक यूनिट के लिए कोई मालिक नहीं रहता है हुँ, हुँ, हुँ. हमारे जो सप्लायर्स रहते थे ना जैसा नया अपॉइंट होके आ गया तो so, सप्लायर ने मेरे को पहले मीटिंग में क्या कहा मालूम है कि हमने आपके कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है हम आपको कुछ देंगे नहीं अनलेस आप पैसा लेके आओगे तो ओनली कैश यू कैन परचेज

सो कंडीशन थी और ये जो ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है mm -hmm. जिसको mm -hmm. हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाता है और ये ज्ञान हमको एक अच्छा लीडर बनाता है सो mm -hmm. so, मैंने वो सिंक, सिंकिंग यूनिट को सिख यूनिट को खड़ा होने के लिए हमारे फैक्ट्री में एक

टोटली डिफरेंट टाइप का एटमॉस्फेयर बनाया hmm. जैसे सभी हम एक फैमिली है, hmm. आ, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं कोई, सब सब के साथ दोस्ती दोस्ती से सब कुछ चल रहा है अच्छा और विद इन सिक्स मंथ जो कंपनी लॉस मेकिंग थी वो प्रॉफिट में आ गई क्या बात है और वो प्रॉफिट में आ गई और अभी जो

हाँ, सप्लायर ऐसा हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, <laughs> <laughs> हाँ, सब चेंज हो गया पिक्चर ही चेंज हो गया इंडस्ट्री में मेरा नाम हो गया है लेकिन इसका वजह कौन था ब्रह्म कुमार किसी को पता नहीं इसका वजह मैं तो सब कहता हूँ हमारा जो

पिता है हमारे जो क्रिएटर है रचता है आ? एक एक बहुत बढ़िया यू कैन से गुरु है mm -hmm. इस ए, ए, आ, इंडस्ट्री चलाने का गुरु है mm -hmm. उसने मेरे को इतना कुछ ज्ञान दिया था mm -hmm. जो मैं प्रैक्टिकलाइज किया जिसके वजह से जो सिंकिंग यूनिट था वो प्रॉफिट में आ गया mm -hmm. और इसके ऊपर मेरे अनुभव मेरे के ऊपर मैंने ग्रेजुअली

सारे देना शुरू किया जी उसकी बातें <laughs> बाद में शेयर करता चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना लाइलीवुड की कहानी आपने सुनाकर हमें भी मोटिवेट कर दिया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्र भी सुनकर मोटिवेट हो रहे होंगे कि किस तरह से जीवन जो है हमारा अपने आप जो है हम उसे अगर ठीक ढंग से समझ लेते हैं समझने के बाद उसे किसी भी मुश्किल सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग हैंडल कर पाते हैं

तो हैंडल करने के लिए एक तो शक्ति चाहिए और समझ चाहिए और दोनों चीज़ें जो है आपको ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से मिल जाती हैं सही समझ और शक्ति तो इससे आप हर सिचुएशन को बहुत ही सुचारू रूप से हैंडल कर पाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ आप सभी इन चीज़ों को जान रहे हैं समझ रहे होंगे प्रकाश जी एक और बात पूछना चाहूँगा संगीत के साथ आपका क्या ताल्लुक रहा है संगीत आपको क्या देता है किस टाइप के म्यूज़िक आप सुनते हैं थोड़ा सा अपने बारे में बताइए संगीत का

संगीत संगीत कहेंगे तो इमीजिएटली मेरा देखा स्माइलिंग फेस हो जाता है <laughs> संगीत तो जान है किशोर कुमार मेरा बहुत फेवरेट सिंगर है किशोर कुमार ओपी नेर ये म्यूजिक डायरेक्टर मुझे बहुत पसंद आता सो <laughs> <था। laughs> so, ये जो संगीत है ना संगीत एक ऐसी एनर्जी है जो कोई भी कंडीशन होगी फिर भी आपने

एक अच्छा उम्मीद देती है एक अच्छा पॉजिटिव फोर्स देती है हम्म हम्म और जिंदगी के तरफ देखने का अपना जो नजरिया है हम्म हम्म वो ऐसा बदलाव लाती है कि कितना भी खराब समय होने दो नहीं, नहीं, हम हंस ऐसी खेल के उसको झेल सकते हम्म जैसे किशोर कुमार कहता है आज चल के तुझे मैं ले के चला एक ऐसे गगन के तले

जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले हाँ चल के तुझे मैं ले के चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हो, भी हो, बस प्यार ही प्यार ही पले। हाँ चल के तुझे, मैं चलू

एक है गगन के तले जहाँ हम हो, भी नो आँसू भिन हो बस प्यार ही प्यार फले एक है गगन के तले

घन भोर पधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगद न खे जहाँ हम भिन्न हो आंसू न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले

गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का कसंदेश जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का कसंद लाए सपनों में पली हंसती हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ हम

भी हो, बस प्यार ही प्यार ही एक ऐसे गगन के तले कितना सुंदर गीत दुनिया की तरफ देखने का नजरिया कि उसको कोई गम भी नहीं सिकवे भी नहीं कुछ नहीं ऐसे <laughs> गगन के तले में तुमको लेके जाता ऐसी हमारे बहुत आशा उत्पन्न करता है बहुत सुंदर म्यूजिक संगीत

मेरे को संगीत का बहुत शौक है hmm. और जब शौक होता है तो एक तो शौक और दूसरा जब आपका मन खुश है hmm. दिल खुश है तभी तो आपका मन ऑटोमेटिकली गाता है hmm. आपका दिल नाचता है सो hmm. तो ये ये चलता ही रहता है सो so मेरे, <laughs> मेरे के पास समझो

बाथरूम में गया तो मैं गाऊंगा ही सिंगर लेकिन गाना तो मेरे चलते ही रहता है जी, जी, आ, मेरे को बहुत पसंद है इज़ माय वेरी फेवरेट हॉबी तो किस किस टाइप के गाने आप पसंद करते हैं कौन से गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं अच्छा ने जवानी के टाइम पे तो ज्यादा रोमांटिक गीत अच्छा रोमांटिक भी अच्छे लगते है अच्छा, <laughs>

और पर्टिकुलरली किशोर कुमार के टाइप के जो गीत है ना, ना वो देखेंगे तो लाइफ को हैप्पी गो हो लेता है नहीं। नहीं। और उसका क्या कहते हैं मेलोडी वंडरफुल रहता है नोबडी बड़ी कॉपी डिट सो बहुत ही अच्छा मुझे नाट्य संगीत भी बहुत पसंद आता है अच्छा और

क्लासिकल भी आता है हम्म हम्म, लेकिन ज्यादा करके फिल्मी म्यूजिक के तरफ ज्यादा ये रहता है क्योंकि वो वही सुनने को मिलता है हम्म हम्म और जैसे मैंने आपको कहा हमारा बचपन गरीब और डामे का होने की वजह से हम्म, वी आर नॉट एक्सपोज मच तो बहुत हाई क्लास जो सिंगर रहते है न अभी इंडिया की बोलो या म्यूजिक इंडस्ट्री की बोलो या साइंस की बोलो इतनी डेवलपमेंट हुई है की कहाँ भी आपको

कितना भी अच्छा क्वालिटी का चाहिए उतना अच्छा क्वालिटी का गीत सुन सकते हो सब कुछ अवेलेबल है पे पे हमारे टाइम तो ये सब मतलब नहीं था कैन इमेज़िन ऐसा कुछ हो सकता है <laughs> <laughs> ऐसा कंडीशनता है भीमसन जोशी बोलो या ऐसे जो बड़े बड़े हैं सिंगर उनको हमको सिर्फ सुनने का भी मौका नहीं मिल था सोच कहेंगे लेकिन जैसे हम

जवानी में आगे इंडस्ट्री में वगैरह आगे नौकरी वगैरह करने रहे, करियर में हमारे मराठी में महाराष्ट्र का हूँ मराठी हमारी मदर टंग है सो मराठी में बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास आते है हमारे समय पे

ट हार्डली सेवन उसका ये था शो था और इंसिडेंटली मैं ड्रामा को गया और इतना क्लासिक ड्रामा कि मैं बाद में ड्रामा का मेरे को हॉबी लग गया ड्रामा तो देखना ही चाहिए so, सो बहुत सारे ड्रामा मैं, मैंने देखे है फिर नेची फिल्म्स तो सबको

एक्चुअली uh, आप uh, पूरा देश हमारा फिल्म संगीत के वजह से यूनाइटेड है ऐसा मैं कहूँगा ऐसा uh, uh, uh. प्रदेश नहीं है कि जिधर फिल्म संगीत

सुनाया, सुनाया सुनाया तो नहीं जाता और को पसंद नहीं आता ऐसा, ऐसा कुछ भी देश नहीं है <laughs> आते हिंदू है सही आ, पूरा देश ऐसा मुसलमान है ऐसा कुछ भी नहीं है।, आ, है कितने हिंदी कितने मुस्लिम सिंगर हमारे

रिलीजन के धर्म के भी गीत गाए हैं है, है कि नहीं? तो so, बहुत सारे मतलब उसमें हमारी यूनिटी बढ़ती है हमारी एकता, एकता बढ़ती, बढ़ती है, है। हमार, हम, हम, हमारा पेट्रियोटिज्म बढ़ता है राष्ट्रभक्ति बढ़ती है ये, हिंदी हिंदी म्यूजिक ने फिल्म म्यूजिक ने हमारे पर बहुत बहुत मेहरबानी की है हमारे देश बहुत यूनाइटेड रहती

चलिए अब बहुत ही अच्छा लगा प्रकाश जी आपने अपना अनुभव शेयर किया और आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को भी संगीत की बात अगर कहें तो बहुत सारे गीत हैं बहुत सारे संगीत है अलग अलग शास्त्रीय संगीत वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें जब भी हम लोग किस विधा में हैं कैसे फ्लेवर है और किस टाइप में वो चीज़ें हमें अच्छा लगता है ये हर व्यक्ति की अपनी चॉइस हैं तो चलिए अब जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज के तौर पर हमारे सभी लिसनर्स को आप क्या बताना चाहेंगे

तो आते ही जाते हैं अगर जिंदगी स्ट्रेट होगी हम्म। स्ट्रेट रोड है स्ट्रेट रोड पे कार जा रही है हम्म। तो उसमें करना तो कुछ नहीं है स्पीड पेड सेट कर करके रख दो आराम से चल रही है लेकिन अप डाउन होते हैं, चैलेंजेस आते हैं, समस्या आती है तो हमके हमको बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए आती है आ, उस, वो, वो हमारे उन्नति के लिए है वो समस्या आ गई इसने अपने तकदीर को कोसना

समस्या जिसने पैदा किया उसके प्रति खराब भावना रखना इससे हमारा नुकसान है फायदा नहीं है फायदा इसमें है कि हमारी प्रोग्रेस का होते है हमारी उन्नति का होती है हा? सो मैं तो कहता हूँ कभी भी जिंदगी में समस्या आवे आओ आओ मैं उनको वेलकम करता हूँ क्योंकि उनके वजह तो हम प्रोग्रेस करके ऊपर आते गए अगर सब स्मूथ है तो आपकी वैल्यू क्या रह गई उसमें कुछ ये नहीं है

कभी भी कितना भी बड़ा तका, न, न, तो, तकलीफ आ गई तूफान आ नहीं है। वो तूफान के पीछे एक छुपा हुआ तोहफा है जो आपको देखना है उसके लिए आपको मेहनत करनी है वो तो सडनली आपको मिल भी जाएगा मैंने ऐसे, ऐसे प्रसंग अनुभव में लाए है एक छोटा सा प्रसंग एक छोटा मतलब

प्रसंग बड़ा है लेकिन छोट, कम से कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ मैं श्रीलंका में गया था महाशिवरात्रि का दिन था और एक शहर में बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम हम ब्रह्मा कुमारी के लिए ऑर्गेनाइज किया था और उस प्रोग्राम का मैं चीफ गेस्ट था हुँ। हुँ। आ, मैं प्रदेश में प्रोग्राम देता था देश में भी देता था

लेकिन मैंने इतना लोगों को एक साथ में कभी प्रोग्राम नहीं दिया था अच्छा अच्छा उनका रिपोर्टर तीस हजार लोग आए थे अरे वाह। तो लोगों के सामने। चार लोगों के सामने नहीं। नहीं। नहीं। बात करने का समय आयेगा तो एक, एक ये नहीं है सही बात है एक चैलेंज नहीं है और उनको जन्मा का जन्म

Hmm. हम हाँ, अजन्मा का जन्म अजन्मा का जन्म हाँ, परमात्मा को हम कहते हैं hmm. उसको जन्म मरण रहित है अजन्मा hmm. hmm. है अभोक्ता है अकर्मा है hmm. सो वो तो जो अजन्मा है hmm. उसका जन्म कैसा होता है अजन्मा hmm. कहते हो और उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हो अभी भी नजदीक आ रहे है ना महाशिवरात्रि तो आजन्मा का जन्म जो है उसके बारे में आपने उसके बारे में मेरे को सडनली बोल

बात करने का मौका मिला नहीं, नहीं, और मैंने उनको इतना इतना से समझाया की परमात्मा का ऐसा परिचय किसी ने उनको कभी दिया ही नहीं सो so, वो, वो, वो प्रोग्राम के अंत में लोगों को मैं भगवान के पास लेके गया और उनको वापस लाया गया मतलब ये सब मेडिटेशन के द्वारा जी योग के द्वारा सो

उफान में भी तोफा होता है, है, है, अपनी अपनी हो हो प्रगति होती होती उन्नति जैसा उल्टा अच्छा हुआ उल्टा अच्छा हो गया और परदेश जाने के बाद और उल्टा अच्छा हो गया महाकुमारी मिली साक्षात भगवान मिला और क्या चाहिए और क्या चाहिए

चलिए बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं और सुन मित्रों को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज के इस एपिसोड में जो बातें हमने की हैं

प्रकाश जी की जीवन कहानी के अलग अलग पड़ाव को हमने देखा बचपन की बातें फिर जवानी की बातें और अध्यात्म की बातें ऑफिस में कंपनी में किस तरह से अपने वैल्यूज़ के साथ काम करने से कंपनी फिर से रेज हो जाती वो सारा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और सुना आपने तो मुझे लगता है कि इन बिंदुओं को फिर से आप एक बार रिवाइव करें और अपने जीवन में मोटिवेशन लेके अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी मुझे और प्रकाश जी को दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे अगले संडे

इसी तरह सलामी जिंदगी में एक और मेहमान के साथ तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो

के ऐसे में जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो हमें जाके वहाँ खो जाए शिकवान कोई गिला हो कहीं बैर न हो कोई गैर न हो सब मिल के यू चलते चले

एक है गगन के तले एक है गगन के तले